ध्यान और योग जिज्ञासा ध्यान में बैठने पर निद्रा आती है मन ध्यान में लगे कृपया इसका कोई सरल उपाय बताएं समाधान एक बात समझने की है कि यदि आपके चित्त की मूढ़ अथवा क्षिप्त अवस्था है तो आपसे ध्यान नहीं हो सकता आपको पहले कोई दूसरा साधन करना चाहिए आसन पर बैठते ही जिसे निद्रा आती है वह ध्यान कैसे करेगा पर वह झाड़ू लगा सकता है खड़ा होकर कीर्तन कर सकता है अन्य कोई सेवा कर सकता है उसे ध्यान लगाने की अपेक्षा ध्यान लगाने की योग्यता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जिसका चित्त तमोगुणी है वह व्यक्ति शांत बैठने पर निद्रा में पहुंच जाता है उस व्यक्ति को रजोगुड़ी साधन अपनाना चाहिए मंदिर को आश्रम को या सार्वजनिक रास्ते को झाड़ू से बुहारे उसमें लज्जित क्यों होता है जब उसमें ध्यान की योग्यता नहीं है तो उसे परमेश्वर की सेवा मानकर ऐसे कार्य करने चाहिए आपका चित्त यदि क्षिप्त अर्थात जगत में फेंका हुआ है तो ध्यान में बैठने पर भी आपको जगत का ही चिंतन होगा ऐसे में आपको चित्त निरोध का प्रयास छोड़कर गुरु के विषय में सेवा के विषय में देवता के विषय में चिंतन करना चाहिए देवमूर्ति के मानसिक श्रृंगार और पूजन का अभ्यास करें अथवा नाम जप स्त्रोत्रपाठ या कीर्तन करें साथ साथ सत्संग भी सुनें ये सब करने से मन के संस्कार बदलेंगे मन एक नदी के समान है जैसे नदी बहती रहती है ऐसे ही मन भी चलता रहता है बरसात की नदी और काल की नदी में कुछ अंतर होता है वर्षाकालीन नदी के जल में मिट्टी मिली रहती है साथ ही उसका पानी दोनों किनारों को तोड़ता हुआ चलता है आपकी मनरूपी नदी के भी दो किनारे हैं एक तरफ शास्त्र मर्यादा तो दूसरी ओ लोक मर्यादा आपका मन इन दोनों मर्यादाओं के बीच में चलता है या इनको तोड़ता हुआ चलता है यह विचार करना होगा यदि तोड़ता है तो अभी बरसाती नदी के समान है इसमें जो विचार उठते हैं उनमें राग द्वेष काम क्रोध रूप मिट्टी मिली हुई है विषय चिंतन से मन की सात्विकता पर काई जम गई है ऐसा मन बड़ा खतरनाक है जरा से आप असावधान हुए तो बरसाती नदी के समान वह पता नहीं आपको कहाँ फेंक देगा ऐसे मन से साधन नहीं हो सकता पहले उसे काली नदी के समान स्वच्छ और मर्यादित करना पड़ेगा तब आप उस पर बांध और नहर बना सकते हैं वैराग्य ही बांध बनाना है और अभ्यास ही नहर खोजना है मन की वृत्तियों को जगत की ओर से रोकना और एक लक्ष्य की ओर ले जाना ये दोनों काम एक साथ करने पड़ेंगे इसके बाद आपका मन धीरे धीरे नियंत्रित होता जाएगा मन जब आपके हाथ में आ जाए तब आप ध्यान साधना को अपना सकते हैं उससे पहले नहीं जिज्ञासा मंत्र का आधार लेकर साधना करने वाले साधक के लिए ध्यान धारणा का स्वरूप क्या होगा समाधान मंत्र जपते समय साधक की चित्र वृत्ति यदि इधर उधर जाती है तो उसे अपने चित्त को एकाग्र करना पड़ेगा और अपने इष्ट में लाकर बांधना होगा यही मंत्र साधक की धारणा है कि चित्त जहाँ भी बाहर जाए वहां से पकड़कर आराध्य देवता में बांध दे यतो यतो निश्चरती मनस्चलम ततस्तो नियम में तद आत्मन्यवशम नएत को आराध्य से हटने न दे बस उसी का चिंतन करता रहे जब यही धारणा दृढ़ हो जाएगी तो साधक का ध्यान लग जाएगा ध्यान के दृढ़ होने पर वह समाधि में पहुँचेगा समाधि लगने पर गुरु गुरुमंत्र देवतात्मन पवनान्य निष्फा निष्फालादंतरात्मवत्ति गुरु मंत्र इष्ट देवता मन प्राण वायु और स्वयं साधक ये सब एक ही भूमिका में पहुंच जाएंगे तब मंत्र सिद्ध हो जाएगा इस प्रकार मंत्र साधना में धारणा ध्यान का बड़ा उपयोग है बिना एकाग्रता के कोई भी आध्यात्मिक साधना हो ही नहीं सकती